शिवपुराण उमा सहिताम काल को जीतने का उपाय नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन देवी पार्वती ने कहा प्रभो काल से आकाश का भी नाश होता है वह भयंकर काल बड़ा विकराल है वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है आपने उसे दग्ध कर दिया था परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ पूर्णतः स्वस्थ हो गया आपने उससे बातचीत में कहा काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जीव उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया तथा महेश्वर क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके यदि हो तो मुझे बताइए क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं शिव बोले देवी श्रेष्ठ देवता दैत्य यक्ष राक्षस नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता परंतु जो ध्यान ध्यानपरायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं वरारोह यह पांच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है आकाश से वायु उत्पन्न होती है वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है तेज से जल का प्रागट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं पृथ्वी के पांच, जल के चार तेज के तीन और वायु के दो गुण होते हैं आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है देवेश्वरी इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो देवी इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे रात में जब सब लोग सो जाए उस समय दीपक बुझा अंधकार में योग धारण करें तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके दो घड़ी तक दबाए रखें। उस में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। रखे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न भर में पत जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीत इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल ग्रसता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है देवी इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है